तो क्य व्यवहार पश्चिट वाक्य शेषाई अग्रे एक सौ 140 पृष्ठ तो ोग्यतालंबन उच्च सन्नी तथा वाक्य प्रमणम यहाँस्थ प्रमणम आकांक्षा राम आकांक्षा योग्यता सन्निधिशीन बाक्यर्थ ज्ञान ज्ञाने हेतु आकांक्षा एक नंबर टिप्पणी दे दू उसको वधिनी में दे रहे सनिधिश्चन योग्यता और सन्निधि योग्यता अर्थात वाक्यर्थ बाध न हो और सनिधि अविलम्ब उच्चारण ये वाक्य अर्थ ज्ञान के लिए चाहिए बाक्य अर्थ ज्ञान होता शाब्द ज्ञान करण हो गया शब्द ज्ञान ये तीन होने से तो शब्द ज्ञान फिर शक्ति है तो पदार्थ ज्ञान आएगा पदार्थ ज्ञान होने के बाद आकांक्षा योग्यता सन्निधि के आश्रय पर ये वाक्यर्थ ज्ञान होगा वाक्यार्थ ज्ञान हो प्रमा हैं। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभाव पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त होने से अन्वय का जनक नहीं होगा अगर ऐसा है तो कहा जाएगा पद में आकांक्षा है तो पदांतर व्यतिरिक व्यतिरिक अभाव दूसरा पद पर नहीं कहकर के एक पद को कह देंगे जो अर्थ वो कहना चाहिए था अगर नहीं कहेगा जा, तब जानेंगे उस पद में आकांक्षा है अगर उसको कहने पर भी इसका कोई अंतर नहीं पड़ा फिर उस पद में आकांक्षा नहीं है तो कहने से दूसरा पदांतर कहने से यह अपना अर्थ को ठीक से कह दिया दूसरा पदांतर नहीं कहने से यह अपना अर्थ को नहीं कह पाया ऐसा स्थिति है तो कहा जाएगा इसमें आकांक्षा है अर्थावाद हो योग्यता अर्था अर्थात तो वाक्यर्थ अर्थ का बाद हो जाना ये योग्यता है सब पदार्थ नहीं पदार्थ तो पद सुनने से अर्थ आ जाएगा बनी सिंचित कहने से बनी का अर्थ भी आ जाएगा और सिंचित का भी अर्थ आ जाएगा लेकिन वाक्यर्थ जब करने जाएंगे तो बाद हो जाएगा इसलिए वाक्यार्थ बाद योग्यता पदाना पदान अविलंबन उच्चारण सनिधि वाक्यार्थ है अबाध होने से योग्यता बाध हो जाएगा तो फिर नहीं है यहाँ अर्थ था वाक्यर्थ वाक्यर्थ बाधा नहीं होना चाहिए अविलंबन <coughs> उच्चारण सनिधि तथा आकांक्षादी दि विरहित वाक्यम अप्रमाणम आकांक्षा योग्यता सनिधि जिसमें नहीं रहेगा कोई एक भी नहीं रहेगा तो भी अप्रमाण गौ रसो पुरुषो हस्ती इसमें कोई पद का किसी पद में कोई आकांक्षा नहीं है नहीं होने से के प्रमाणम है इस बाक्य में अगर एक क्रिया पद आ जाएगा तब संति कहने से आकांक्षा हो जाएगा फिर वाक्य का अर्थ आ जाए बनी न सिंचे ते न प्रमाणम योग्यता बिराहत तो ये प्रमाण नहीं होगा इसमें योग्यता तो कर लेंगे तो फिर ऐसा अगर ले लेंगे तो फिर वो वाक्य प्रमाण हो जाएगा और फिर तब तो परस्पर पद में ये आकांक्षा है मानना पड़ेगा क्योंकि अगर आप तो फिर गौह ऐसा नहीं कहेंगे ये वाक्य जिस अर्थ को कहना चाहिए था अभी पदांतर व्यतिरिक हो जाएगा तो उस अनुका जन का नहीं हो पाएगा तो तो तो तो तो तो तो होगा। अगर ऐसा लेंगे तो फिर ये बाकी प्रमाण हो लेगा और प्रहरे प्रहरे असहोच्चरित नहीं गांव आना तो अर्थात बहुत व्यवधान में कहेंगे तो अभी प्रमाण नहीं होगा सान्निध्य अभाव सान्निध्य अर्थात सानिधि तो नहीं रहेगा तो अभी इसमें एक पद आप प्रयोग मत करिए गौ पद प्रयोग मत करिए अश्व हस्ति, इसी प्रकार की एक अर्थ ज्ञान गौर अश्व पुरुष हस्ति, इस प्रकार के आपको एक शब्द ज्ञान हो रहा था एक पद नहीं कहने से वो शब्द ज्ञान नहीं आएगा तब कहेंगे बाकी जितने पदों रह गए उनमें एक आकांक्षा है किसका कहते जो पद आप नहीं कह रहे हैं सभी मिलकर के एक अर्थ को कह रहे थे अभी एक नहीं कहे तो अभी वो अर्थ को नहीं कह पा रहे हैं उनका अंदर में आकांक्षा रहेगा अभी ये ऐसा कोई अर्थ को अगर कह रहे हैं और उसमें आप गऊ हटा देंगे तो ये अर्थ को नहीं कहेंगे इसलिए आकांक्षा ऐसा नहीं होगा अभी भी ये कोई अर्थ को नहीं कह रहे हैं संति लगा देंगे तो ये अर्थ को कहेंगे तो फिर एक को छोड़ देंगे तो उस अर्थ को नहीं कह पाएंगे आकांक्षा माना जाएगा अच्छा आगे न्याय न्यायोधिनी में आकांक्षांग लक्ष्य तो जैसे हम घटम ऐसे पद कहते हैं मतलब ऐसे वाक्य कहते हैं न्याय न्यायिक मत में घटम एक वाक्य है इसमें घट एक पद है अम एक पद है तो इसमें उत्तर पद कौन है तो उसमें रहेगा उत्तर पदत्व ओम में ये उत्तर पदत्व क्यों आया घट पद के चलते तो जिसमें जो धर्म जिसके चलते आता है वो अगर जाकर के उसमें रहेगा तो उसी संबंध से रहेगा तो इसलिए अभी घट पद के चलते औम पद में अव्यवहित उत्तरत्व आता है इसलिए घट पद औम पद में किस संबंध से रहेगा अव्यवहित उत्तर पद ये संबंध से रहेगा अब ये अम पद घट पद विशिष्ट हो जाएगा तो विशेष्य कौन होगा और उसमें प्रकार कौन बन गया घट तो हम कहेंगे आम पद विशेष्य क घट पद प्रकार हमको ज्ञान हो रहा है और किस संबंध से ये विशेष्य प्रकार होते हैं परस्पर में कहते हैं अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध है अव्यवहित उत्तरत्व संबंध न कौन विशेष्य बनता है और प्रकार घटपद ऐसा होगा तो अगर ऐसा होंगे तब कहा जाएगा कि दोनों में आकांक्षा है क्योंकि अगर आप घटपदों को नहीं कहेंगे तो ओम पद में पहले जैसे औम पद विशेषक घट पद प्रकार ज्ञान हो रहा था अभी आप घट को नहीं कहेंगे आपको ओम पद विशेषक घट पद प्रकार का ज्ञान होगा नहीं होगा तो यही ओम पद में आकांक्षा है तो उसका प्रकार नहीं रहा इसको आकांक्षा कहा जाएगा न्यायोधि में कहते हैं अव्यवहित उत्तरत्वादी संबंध है ना, ना ना इनको अभी कोई आकांक्षा किसी को है ही नहीं क्योंकि अभी ये कोई वाक्यार्थ का जनक होते ही नहीं अभी अगर आप अस्थि कह देते इनमें एक था वाक्याथ तो आ जाता आने के बाद कहेंगे कि ये अभी अन्य अनुभावक होते अन्वय का अनुभाव को अन्वयजनक हो जाएंगे अस्थि कह देने से तब आप एक पद को अगर नहीं कहेंगे बाकी जितने रह जाएंगे वो उस अनवय का कथन कर पाएंगे क्या तब कहा जाएगा जो बच गए उनमें आकांक्षा है अभी तो ये कोई अर्थ को कहे ही नहीं रहे इसलिए उनमें आकांक्षा नहीं है पर कहते पर किसी कारणवश नहीं कह पा रहे हैं तो तब कहा जाएगा इनमें आकांक्षा है पांच आदमी मिलकर के उठा सकते थे एक आदमी नहीं है चारों को आकांक्षा रहेगा उसका अगर ये चार जो अभी है वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं कुछ उनका कुछ है ही नहीं तो उनको जोर लाने से कोई कार्य नहीं है कहीं चार है उनमें अभी कोई आकांक्षा नहीं है हम एक पंचम ले आएंगे अब आकांक्षा का यहाँ विचार हो पाएगा क्या क्योंकि ये चारों में तो कुछ था ही नहीं पहले पांच मिलने के बाद इनमें एक सामर्थ्य आएगा इसका उठाने का तब तो कहा जाएगा कि अगर वो नहीं रहेगा तो ये चार में आकांक्षा रहेगा अगर शुरू से चार है उनमें कुछ आकांक्षा इत्यादि का विचार ही नहीं है इसी प्रकार की यहां आने से आकांक्षा का विचार हो पाएगा नहीं है तो यहाँ विचार ही नहीं है क्योंकि इसमें आकांक्षा है ही नहीं अभी आकांक्षा तभी तो विचार होगा एक वाक्य एक अन्वय का अनुभव जनक होता है उसमें से एक हटा लेंगे हटा लेने से जो रह जाएंगे वो अनुभव नहीं करवा पाएंगे तो कहा जाएगा जो बच गए उनमें आकांक्षा है तो न पद का अन्वय अनुभावकत्व यह अम्य है कब जब घटपद रहता है पदस्य अन्वय अनुभावकत्व होता है किंतु जब घटपद नहीं रहेगा तब अम में फिर अन्वय अनुभावकत्व आएगा अन्वय अनुभावकत्व हो गया यही जो स्थिति हुआ अम पद में कहा जाएगा अम में आकांक्षा है घटो में हाँ वो है दोनों के बीच में ना किंतु ओम पद घट पद में किस संबंध से वही तो पूर्वत्व इसलिए दोनों बिल्कुल समान नहीं है तो ऐसा अगर होता तो आप ओम घटो कहिए वो वाकई तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए संबंध दोनों में अलग अलग होगा अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधे नतपदे प्रकारक ज्ञान पदे अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंध न यत् यत पद प्रथम यत् si से किसको लेंगे अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधे न अम् हम पदे घट पद प्रकार ज्ञान होता हैकारतिरेक प्र, प्रयुक्त इस प्रकार की ज्ञान जब व्यतिरेक प्रयुक्त अर्थात तो उस प्रकार की ज्ञान फिर नहीं हो पाएगा यत पद प्रकार ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्त अभी अर्थात यथ पद में यथ पद प्रकार ज्ञान होने से यादृश शब्दबोध साद, होना चाहिए था अभी यथ पदे यथ पद प्रकार ज्ञान से व्यतिरेक प्रयुक्त हो जाने से यादृश शब्दबोध अभाव हो जाएगा थी थी। तो तादृश है उस प्रकार के शाब्दबोध में तत्पदे तत्पद तत्पदे तत्व किसको लेंगे हम पदे घट पदवत्व ए हो जाएगा आकांक्षा शाब्दोध अभाव हो जाएगा तो कह जाएगा आकांक्षा है अगर पहले से ही शब्द बोधो नहीं है तब फिर आकांक्षा का बात ही नहीं है तत्पदे तत्पदवत्व आकांक्षा दृष्टांत देते हैं यथा घटम इत्यादि स्थले अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधेन अमपदम घटपदवत् अम्पद पद घटपद वाला हो जाता है क्योंकि घटपद आकर के अम्पद में रह जाएगा घटपदवत् इत्या का अम विशेष्यक घटपद प्रकारक ज्ञान सत्व इस प्रकार की ज्ञान होगा तटीय कर्मत्व बोध हो जायते घटीय कर्मत्वम अम वहा कर्म को कह रहा है और यह कर्म कौन बन रहा है कितने घट ही कर्म बन रहा है तो इसलिए घट में रहेगा कर्मत्वम क्यों घट हो रहा है कर्म तो घटीय कर्मत्वम घटस्य तो कर्मत्व घट संबंधी कर्मत्व तो प्रत्यय और अगर आप अम घट ऐसे विपरीत उच्चारण कर देंगे ज्ञाना भावत तो अगर अम घट ऐसे उच्चारण कर देंगे अभी अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध है न अभी अम पद घटपद विशिष्ट हो जाएगा अगर अम घट कह देंगे अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध है न अम पद घटपद विशिष्ट नहीं होगा तादृश ज्ञानाभावत् तो होने से तादृश शाब्द बोधन हो जाएगा ऐसा ज्ञान नहीं होगा कहेंगे तब अभी ओम पद में आकांक्षा है तो कहेंगे हाँ औम पद में आकांक्षा है कि अव्यवहित उत्तरत्व संबंध ना घटपद की आकांक्षा है अभी अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है न अम पद में घटपद आता है ये होने से वो शब्द बोधन नहीं होगा अम पद में आकांक्षा रहेगा तो वो चाहता है कि अव्यवहित उत्तरत्व संबंध ना हमें घटपद आए अभी तो अव्यवहित पूर्वत्व संबंध आ जाता है शब्द बोध न जाते अर्थ तो तादृश आकांक्षा ज्ञानम शाब्द बोधे कारणम ऑम पद को ये आकांक्षा रहेगा कि अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंधे न घट पद मेरे में आए ये आकांक्षा रहेगा उसको आगे अर्थावाधो योग्य था अर्थ से अबाध बाधा भावो योग्यता इतः तो। बाध का अभाव बाधअर्थ वाक्य का बाध का बाध नहीं होना चाहिए बाध अभाव अग्निना सिंचेत अत्र सेक शेक कर्णविधर्म सेण्व में जलादि का धर्म है ये बनो बाध निश्चय सत्वात ये बन्ही में शेक कर्ण नहीं है इसलिए जो है बन्नी न सिंचित ये वाक्यार्थ बाध हो जाता है क्योंकि बन्नी में से एक करणत्व तो ही नहीं है बाध निश्चय सत्व नादृश वाक्या से शाद बोध नहीं है सन्निधि निरूपयती सन्निधि का लक्षण देते हैं है और नविलंबे न उच्चारण असहोच्चरिता अर्थात विलंब प्रहरे प्रहरे असहोच्चरिता नहीं कहा मूल में असहोचरिता नहीं अर्थात विलंब उच्चरिता विलंब में उच्चारण हुआ आगे तो अव्यवहित उतर तो संबंध ना किंतु अभी ओम पद में आकांक्षा है कैसे हम अभी हम ओम पद में आकांक्षा है निर्णय कर रहे हैं तो ये क्या आकांक्षा है कहते हैं ओम को चाहिए कि अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध ना घट पद मेरे में आया अभी नहीं आया इसलिए ओम को आकांक्षा है ओम अभी अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध न घट में जा रहा है वो जाए किंतु ओम को आकांक्षा का विचार चल रहा है आम घट कहेंगे आम घट में किस समझ से जाएगा आम उत्तर तो इसमें कोई हमको विचार नहीं है हम कहते हैं कि अम को आकांक्षा क्यों है क्योंकि अम पहले वाक्यार्थ बोध करवा रहा था जब उसमें अव्यवहित तो उत्तरत्व संबंध ना घट पद था तो आम पद विशेष्यक घट पद प्रकार इसे वाक्यर्थ ज्ञान मतलब ये ज्ञान से हमको घटीय कर्मत्व तो ज्ञान हो रहा था अभी किंतु किता शाबोध नहीं हो पा रहा है नहीं होने से कहीं अम पद को आकांक्षा रहा अगर हम कहेंगे कि घट पद को पहले अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है न अम पद का आकांक्षा था अब अगर आप अम घट कह देंगे अब घट पद में भी आकांक्षा आ जाएगा कहीं हाँ आएगा अम में भी आकांक्षा है घट में भी आकांक्षा है अगर आप दिखाएंगे कि अम पद अव्यवहित पूर्वत्व संबंध न घट पद रहा तब घट पद विशेष्यक अव्यवहित तो पूर्वत्व संबंध न ओम पद प्रकार इस प्रकार की ज्ञान होता तब आपको घटिया कर्म तो ज्ञान हो रहा था हो जाएगा किंतु अगर आप विपरीत कर देंगे कहेंगे घट में भी आकांक्षा रहेगा तो नहीं रहेगा बाकी में जितने पद मिलकर के अन्वयजनक होते हैं सभी में आकांक्षा आएगा तो नहीं आएगा जिस पद में आकांक्षा नहीं है वो पद व्यर्थ होगा ना आकांक्षा सब में आया आगे पढ़िए वाक्यक लौकिक लौकिकोक्तम प्रमाण प्रमाण वाक्तरः शान्तिजानं तक्तरो शब्दः वाक्यं द्विविधं द्वे विधे यस्य तं द्विधम वैदिकं लौकिकं वेदे भवैति वैदिकं लोके भवैति लौकिकं वैदिकं ईशरोक्तत्वাৎ ईश्वरेण उक्तत्वাৎ सर्वं प्रमाणं ये ईश्वर आपतः लौकिकं तु अपकं आपतोक्तं प्रमाणं लौकिक में जो आप वचन तो वही प्रमाण होगा अन्यथ प्रमाण पहले कहा था आप तत्व तो यथार्थ वक्ता वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम ये हो गया प्रमा। तत्करणम शब्द ये शब्द भी एक ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है स्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य हुआ तो जो कारण है वो प्रत्यक्ष है और जो कार्य है प्रमा है उसको कहेंगे शाब्द वो प्रमा है शाब्द प्रमा है। तो यहाँ कर्ण प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ वो कारण हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए करण कहते श्रवण इंद्रिय श्रवण इंद्रिय कारण हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप को कार्य हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान ये कर्ण बना तो शब्द ज्ञान कार्य हुआ ये अलग है तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये कर्ण बन गया प्रत्यक्ष ज्ञान अथ शब्द का श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हुआ ये कर्ण हुआ और उसके लिए के उसके लिए करण श्रवण इंद्रिय इंद्रिय कर्ण है प्रत्यक्ष के लिए आगे न्यायदिनी में वैदिकम वैदिकम वेद वाक्यम अर्थ इदम उपलक्षण वैदिकम प्रमाणम कहा सर्व ये उपलक्षण है अर्थात वेद मूलक स्मृत्यादी अभी ग्राह्या वेदमूलक जो स्मृति है वो भी प्रमाण है और जो वेदमूलक जो स्मृति नहीं है वो प्रमाण नहीं होंगे जैसे बौद्ध सांख्य जैन इत्यादि का उसे वेदमूलक नहीं तो प्रमाण नहीं है लौकिकम तो आप प्रमाण लौकिक किसको कहेंगे वेद वाक्य भिन्नम इत्य आप तत्व तो पहले कहा था प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्व प्रयोग प्रयोग उच्चारण शब्द उच्चारण का हेतुभूत जो यथार्थ ज्ञान ये ज्ञान वाला जो होगा वो आप तो होगा ज्ञानवान आप, तो। और आप तो तो हो जाएगा ज्ञानवत्त प्रयोग शब्द उच्चारण शब्द उच्चारण का हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वही आप होगा उपलक्षण उपलक्षण वो उपलक्षण अर्थात खाली वैदिकम सर्वम प्रमाण कहा गया ना तो फिर पुराण से प्रमाण नहीं होंगे इसलिए कहते हैं वैदिक शब्द यहाँ उपलक्षण है अर्थात पुराण भी प्रमाण है अर्थात वेद को आश्रय करके वेद मूलों का जो स्मृति है वो भी प्रमाण है लिया जाएगा आगे वो किरणावली में देखिए नीचे से ष्ठ पंक्ति में है वेद इति वेदत्व नाम अनुपल मान मूलांतरत्व सति महाजन परिगृहित वाक्युपलभ्य मान मूलांतर वेद का मूल क्या है ऐसे उपलब्ध नहीं है तो मूलांतरत्व सती संख्य अन्य कोई स्मृति कहेंगे उसका कोई मूल मिल जाएगा इसको व्यास जी कहे हैं इसको वाल्मीकि भगवान कहे उसको ये कहे वो तो हो जाएगा किंतु तो वेद में कोई मुला नहीं है नहीं होने से फिर भी महाजन परिग्रहित महाजन मनुआ तो ये सब के द्वारा परिग्रहित ऐसा जो वाक्य है उसको वेद कहा जाएगा अच्छा आगे आगे कितने महाजन कौन है देते हैं यहाँ के लक्षण बीच में दिया मंत्र आदि वारणा सत्यंत दलम इसको थोड़ा स्पष्ट करें तो मंत्र जो है वो वेद है ना तो इसलिए उसका वारण करने के लिए तो आवश्यक नहीं था आगे महाजनस्य महाजन के द्वारा परिगृहित वेद महाजनस्य भक्ष्य पेय आदि अद्वैत राग जीविका कुतर्क अभ्यास व्यग्रता अभिसंधि पाष संसर्ग प्रतारणादि निबंधन अन्य प्रवृतिमान जो महाजन होंगे वो इससे प्रभृत नहीं होंगे भैक्स्य पेय आदि कुछ मिल गया तो प्रवृत्त हो जाएंगे ऐसे महाजन, होंगे। अद्वेत अद्वेत महाजन होंगे। नहीं होंगे अद्वैत राग अद्वैत में आसक्ति वो सब महाजन नहीं होंगे नया को कह रहे हैं ना अद्वित तो राग जो है वो नहीं होगा जीविका तो जीविका में जो प्रवृत्त हो जीविका के लिए प्रवृत्त होना ये महाजन नहीं है कुतर्क तो ये करने वाला महाजन नहीं है अभ्यास ये महाजन नहीं है महाजन अर्थात तो स्वाभाविक स्थिति है अभ्यास और नहीं है अद्वित तो नया ही कह रहे हैं ना अद्वैत तो राग जो है वो महाजनों के होगा उसको तो उसमें राग हो गया वो हमारा तो सिद्धांतों को मानता नहीं।, तो नहीं, नहीं है ओके निक अभ्यास ये भी महाजनक का लक्षण नहीं है व्यग्रता ये महाजनक का नहीं है अभिसंधि अभिसंधि अर्थात कुछ अन्य भाव मन में रख करके पाषण पाषण्ड अर्थात पा का अर्थ वेद तम संति खंडयती इतनी पाषण्ड अर्थात वेद का जो निर्देश शास्त्र का निर्देश को जो खंडन करता है उसको पास पाषण रखे संसर्ग संसर्ग अर्थात यह शक्ति ये हमारा है इसलिए हम उसके लिए कर देंगे वो हमारा नहीं है उसके लिए नहीं करेंगे इस प्रकार की संसर्ग से महाजन नहीं करते हैं प्रतारणा प्रतारणा ये जो कपट भाव ये सब निबंधन निबंधन मूल कारण इस कारण से प्रवृत्ति जिनको होता है उससे अन्य प्रवृत्तिमान जो होंगे उनको महाजन कहा जाएगा कह जाए। इस कारण से जो प्रवृत्त होंगे वो सब महाजन नहीं है इसलिए देखना है हमको इसमें कितना घटता है इससे कभी भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए किंतु तो अद्वैत राग एक छोड़ करके अभ्यास तो अभ्यास के चलते प्रवृत्त हो जाना अर्थात यहाँ अगर हमको घटाना है तो विचार पूर्वक प्रवृत्ति होना है अभ्यास का अर्थ हो जाएगा विचार और रहित तो होकर के इंस्टिंक्ट कहते हैं ना संस्कृत में अर्थात तो हो गया ऐसा हमको पता नहीं था मुंह से निकल गया ऐसे हाथ रख दिया उधर इस प्रकार के कहते हैं इसे सब अभ्यास अभ्यास अर्थात तो विचार और रहित तो। यहाँ हर बाकी व्यग्रता अभिसंधि प्रसन्न संसर्ग संसर्ग अर्थात आसक्ति मेरा तेरा ये सब हाजन महाजन ये सब मनु आदि का लक्षण है इनमें ये सब नहीं है इसे अन्य प्रवृत्ति वाला इसे जो प्रवृत्त होगा वो महाजन नहीं होगा इसे अन्य प्रवृत्तिमान वो महाजन होगा अच्छा ये वेद सर्वम ये प्रमाण क्यों है क्योंकि अपौरुषेयत्व वेद पौरुषेय नहीं है पौरुषेय क्या चीज है आगे नीचे से तृतीय पंक्ति में जहाँ छोड़े उसके आगे तो मात्र सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारणम उसको कहते हैं सजातीय पौरुषेय सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके ब्यास जी भागवत कहे अथवा महाभारत तो कहे सजातीय उच्चारणों को अपेक्षा करके नहीं कहे इसे पौरुषेय हो गया, गया। अर्थात दूत तो जाकर के संवाद सुनाता है वो दूत का वहां पौरुषेय तो नहीं है क्योंकि सजातीय उच्चारणों को अपेक्षा करता है वो जैसे मालिक ने कहा आपने जाकर के वहां ऐसे ऐसे सुनाना वो जाकर के ऐसा सुनाया इसलिए दू तो वहाँ पौरुषेय नहीं हुआ किंतु वो वाक्य दू तो जो कहता है वो वाक्य पौरुषय है क्योंकि वो जहां से हुआ वो मालिक जो है वो स्वयं पुरुष है, है। इसलिए वहां तो पौरुषय मान, मान लिया जाएगा खाली दृष्टान्त के लिए अपौ फिर वास्तव को नहीं कहते हैं वेद तो ईश्वर जो प्रतिकल्प में कहते हैं सजातीय उच्चारणों को अपेक्षा करके कहते हैं पूर्वकल्प में जैसा कहते हैं ठीक ऐसा कह देंगे इसलिए सजातीय उच्चारण अपेक्षा जहाँ होगा वो अपौरुषेय सजातीय उच्चारणों का अनपेक्षा हो जाएगा तो पौरुष मतलब जो सो पुराण कहा गया अन्य अन्य दर्शन ये सब सजातीय उच्चारणों का अपेक्षा करके नहीं अपना ध्यान में जो देखे वो लिख दिया तो वो सब पौरुषेय हो गया और दूसरा भी चाहिए भ्रमादिशन्य पुरुष उच्चारण जन्य तो ये भी होना चाहिए नहीं तो हम कहीं पौरुषेय वाक्य ऐसे विप्रलम्बक जो वाक्य कहते हैं वो पौरुष वाक्य नहीं माना जाएगा वो तो ब्रह्मादि भ्रमादिशून्य पुरुष के द्वारा उच्चारण होना चाहिए अर्थात आप तो होना चाहिए और सजातीय उच्चारण को अनपेक्षा होना चाहिए उसको पौरुष कहा जाएगा दीपिका में देखिये द्वितीय पंक्ति में ऊपर में ननु वेद से अनादिव कथम ईश्वर उक्त आप इधर कहते हैं सर्वम वेद प्रमाण और लोग कहते हैं तो मीमांसक कहता है ननु वेद से अनासक कहता है कथम ईश्वर आपने न्याय कैसा कह दिए ईश्वर उक्त नयायी कहता है न वेद पौरुषेय वाक्यसमूह भारत आदिवत नया एक अनुमान करते हैं उनके मत में वेद अनादि नहीं है तो ईश्वर उच्चारण किए भारत आदिपत तो भारत में वाक्य समूहत्व रहेगा तो होने से पौरुषेवत्व भी है इसलिए वेद में भी वाक्य समूहत्व रहने से वो भी पौरुषेव होगा इसी अनुमान है ना पौरुषेवत्व सिद्ध है इसलिए न्यायिक लोग वेद को पौरुषेव कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि किया <क्ष़़ग> तो ये मीमांसक का कहेगा स्म कर्तिकत्व यहाँ उपाधि है स्मरियमाण कर्तिकत्व देखिए उपाधि का लक्षण क्या है तो साध्य व्यापकत्वम कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में।, में तो साध्य हो गया पौरुषत्वम ये तो भारत आदि में है और स्मरियमाण कर्तिकत्वम ये भी भारत आदि में रहेगा स्मरियमाण करता यश तो भारत आदि में स्मरियमाण कर्तिकत्व ये रहेगा तो साध्य का व्यापक हो गया स्मर्यमान स्मर्यमान स्मरियमाण कर्तिक स्मरियमाण कर्ता यश भारत आदि में करता व्यास जी है स्मरण होता है तो होने से साध्य का व्यापक हो गया अभी और व्यापक कहाँ दिखाते हैं पक्ष में वेद में जाएंगे वहां वाक्य समूहत्व साधन है और स्मण कर्तृकत्व है वहाँ नहीं।, नहीं है तो साधन का व्यापक हो गया क्योंकि स्मरियमाण कर्तृकत्व नहीं है और वाक्य समूहत्व है और तो साधन हो गया तो होने से ये उपाधि हो गया नया एक कहता गीते न गौतम आदि भी शिष्य परम्परया वेदे भी सकर्तृकत्व स्मरण न साधन व्यापकत्व गौतम आदि के द्वारा न्यायिक के इसलिए अपना आचार्य का नाम लेते हैं शिष्य परंपरा से वेद में भी सकर्तृकत्व का स्मरण करते हैं इसलिए आप ये स्मरियमाण कर्तृकत्व नहीं है ऐसा कैसे कहेंगे गौतम और से अपना शिष्य परंपरा से आगे आगे कहते हैं कहेंगे गौतम जी कहे थे आपको कहा पता चला करते शिष्य परम्परा से अभी कहते इसलिए सबकर्तृकत्व है इसमें तो होने से अभी में वाक्य समूह रूपों का हेतु तो रहा और उपाधि स्मरियमाण करत्व रहे गया वेद में भी स्मरियमाण कर्तृकत्व आ गया क्योंकि गौतम इत्यादि कहते हैं तो होने से अभी साधन का व्यापक हो गया और व्यापक नहीं हुआ तो उपाधि नहीं हुआ और दूसरा तस्मात तपस्तेपात त्रयो वेदा अजायंत त्रयो वेदा अजायत तस्मात तपस्पाथ तप करने से तीन वेद उत्पन्न हुए तो ये सब कहा गया इसलिए वेद नित्य कैसे हो जाएंगे नो तो। कहतेपाथ ये तो छंद से प्रयोग है तो अर्थात तो यहाँ धातु तो तप है तप धातु को तेपाना ऐसा नहीं बनेगा रूप अगर धातु से ईच करेंगे तब तापनात होगा इणीच करके आगे लूट करेंगे तो, तापनात तो ये तापनाथ अच्छा आगे कहते हैं ननु वर्ण नित्या मीमांस के लोग कहेंगे स एव एयम गोका रहती है प्रत्येज्ञा नया एक लोग कहते हैं कि विभू विशेष गुण जो होंगे तृतीय क्षण नाश प्रतियोगी होंगे अर्थात जो भी विभू का विशेष गुण होंगे शब्द एक विशेष गुण है तो वह तृतीय क्षण में नाश होगा उसका प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण नाश होगा तो वो मानते हैं कि तृतीय क्षण नाश प्रतियोगी तो किंतु अभी मीमांसा को कहता है वर्णानित्य क्यों स एव एयम गोकार प्रतिविज्ञा होती है ये तो नूतन गोकार ऐसा नहीं कहते नूतन घटो कूला बनाया दूसरा अगर बना दिया तो किंतु गोकार में ऐसा नहीं कहता स एव एयम गोकार तथा तो था कथम वेद से अनित्य कैसे हो गया वर्ण वेद तो वर्ण तो राशि है और वो नित्य है नहता की न उत्पन्न गकारो नष्टो गकार इत्यादि अनित्यत्वात्। तो वर्णना मीमांस कहते हैं स्वयं गोकार से प्रतिज्ञा होती है तो न्याय कहते हैं स्वयं गकार प्रतिज्ञाया शेयम दीपज्वालांबनवात् सजातीय है वही गोकार नहीं है ये सजातीय गोकार है तो जैसे सेयम दीपज्वाला सही हम दीपक का कहते हैं दीपक का जो शिखा है तो ये वशिष्ठ गुफा में देखेंगे बिल्कुल खड़ा ऐसे रहता है ये इसी प्रकार के आजकल वहां तो ये दरवाजा लगाती हैं, मुझे 25 साल पहले पहले देखा था वहां दरवाजा नहीं था तो बिल्कुल खाली था कोई भी जा सकता है अभी दरवाजा पे ताला भी लगा सकते धीरे धीरे अच्छा आगे कहते हैं वर्णा नित्यत्व अपनी यह तो सिद्धांत मतलब न्याय के कह दिया वर्ण सब नित्य नहीं है वर्णों को अगर नित्य भी कहेंगे तो भी अनुपूर्वी विशिष्ट वाक्य वेद से वेद उसमें वर्णों का अनुपूर्वी मंत्र है अर्थात पूर्व से पश्चात आनुपूर्वीय अर्थात जिस वर्णों के बाद जिस वर्ण रहना है अनुपूर्वी विशिष्ट होने से ये अनित्य है आप वर्णों को चाहे नित्य कह सकते थे कह सकते हैं मतलब अभी अर्ध स्वीकार करके नया को कहता है वर्ण नित्य होने पर भी ये जो अनुपूर्वीय है ये तो अनित्य हो जाएगा अगर आनुपूर्वीय भी नित्य होगा तब तो जगत में सर्वदा यही दिखना चाहिए ई के पर में स दिखना चाहिए ईशा सर्वम क्यूंकि अनुपूर्वीय तो नित्य है और फिर ई के पर में आप और कुछ नहीं दिखेगा तो ये सब ना न कहेंगे इसलिए कहते हैं नाम नित्यत्व अपनी आनुपूर्वी विशिष्ट वाक्य से इसलिए तस्माद् ईश्वरोक्तो वेद ये ईश्वर तो ईश्वर के द्वारा कहा गया प्रमाण है ये मना नहीं करते किंतु नित्य नहीं है मनुआदि स्मृति नाम आचारा च वेद मूलकत प्रामाण्य जो मनुस्मृति है और महाजनों का जो आचार्य है ये सब वेद मूल होने से ये भी प्रमाण है ऐसा नया एक करते अच्छा एक सौ सैतालीस में नया एक लोग दीपिका ऊपर में प्रथम पंक्ति नया एक लोग कितने प्रमाण मानते हैं चार और क्या नहीं मानते हैं वेदांति दो अधिक मानते हैं और अर्थापति अभी ये मीमांस कहते हैं मीमांस भी छह मानते है तो अभी कहते, हैं कहां कहते हैं है नु अर्थापत्य प्रमाणांतरम अस्ती कहाते है पीनो देवदत्तो दीवा न भूंगते इसलिए पीन है दीवा न तो ये अर्थापति से निश्चय होता है कि रात्रि भोजन इति श्रुते व पीनत्तो अन्यथा अनुपत्या रात्रि अर्थापत्या अर्थपत्या इति चेत् अर्थापति प्रमाण है कहता कि न देवदत्तो रात्रो भुंगते दीवाहुंजान सती पीनत् अन्मान रात्रि भोजन से सिद्ध ये हो जाए इसलिए अर्थापति को मानने का कोई जरूरत नहीं है व्याप्ति तो कहा दिखाएंगे कहेंगे अन्यत्र दिखा सकते हैं अथवा कहेंगे बेहतर की व्याप्ति जो दिन में भी नहीं खाता है रात में नहीं खाता है तो बिल्कुल एकदम पतला दिखेगा तो कहेंगे बेहतर की व्याप्ति देखें इसलिए वो लोग केवल वेतरी लो के में इसको डालते हैं अर्थापति को अच्छा ये हो गया अनुपलब्धि तो यहाँ अनुपलब्धि किए हैं अच्छा यहाँ अनुपलब्धि ने ही खंडन किया है आगे ये जो पौराणिक होते हैं और वो ऐतिह्य और संभव ऐसे और दो मानते हैं तांत्रिक लोग चैष्टिक ऐसा और एक अधिक मानते हैं वो सबका नया ही खंडन करता हैं संभव के लिए दृष्टांत दे देते हैं सतह पंचाशत इति संभव सतह पंचाशत तो सौ है तो पचास रहेगा ये संभव है कहते हैं ये तो अनुमान है तो है तो पचास रहेगा ये तो अनुमान कर सकते हैं तो ऐसा पंचाशत विशिष्ट क्यों कहते हैं सत विशिष्ट व्यक्ति तो दिखा देंगे यत्र यत्र पंचाशत तत्र तत्र शतम इस प्रकार दिखा देंगे और ऐतिह कहते हैं यह बटे यक्ष इतिहास इतिहास अर्थात तो ऐसे हुआ था ऐसा देखा था उस व्यक्ति ने कहते हैं इति ऐतिहाम अज्ञात मूल वक्तृका शब्द है वो ये भी एक शब्द है ऐतिह नहीं ये शब्द है ये शब्द प्रमाण आप कह सकते हैं अगर वो आपका है तो शब्द प्रमाण है और ऐतिह कोई अलग प्रमाण नहीं है खाली तो इसको शब्द नहीं कह करके ऐतिह क्यों लोगों कहते है। हैं कहते हैं अज्ञात मूल वक्तृका इसका मूल वक्ता अज्ञात है तब इसको इतिहास कह दिया जाता है और चेष्टा चेष्टी का जो तांत्रिक लोग मानते हैं कहते हैं सपी शब्द अनुमान द्वारा व्यवहार हेतु रीति न मानांतरम शब्द अथवा अनुमान के द्वारा ये व्यवहार का हेतु चेष्टा चेष्टा अर्थात जो तांत्रिक लोग कुछ कर देते हैं कहते हैं आप अनुमान कर सकते हैं उसमें ऐसा कुछ शक्ति है जिसके चलते मतलब कुछ है उसमें शब्द है वो शब्द के चलते वो ऐसा कर देता है ऐसा कुछ स्वीकार करेंगे जो कि अनुमान से उसमें कुछ चीज है वो स्वीकार मान लिया जाएगा इसलिए इसको अलग प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है अनुमान से ही निश्चय हो जाएगा अथवा शब्द से सुना है इसमें ऐसे सामर्थ्य है अथवा अनुमान कर सकते हैं इसमें सामर्थ्य है क्योंकि कुछ पदार्थ देखा दो आदमी खड़े हैं अचानक कुछ मतलब जानता है कि ये ऐसा व्यक्ति सामर्थ्य है अचानक को सामने में विचित्र देख लिया और जान लेगा इसके पास शक्ति है कुछ बना दिया तो अनुमान कर लेगा तो इसलिए ये चैष्टिका ये कोई प्रमाण होना आवश्यक नहीं अनुपलब्धि को भी वो लोग कहते हैं चैष्टिका एक प्रमाण है अथा तांत्रिक तंत्र करके जो करता है कहते हैं कि ये प्रमाण है ये तांत्रिक दिया था ना जहाँ प्रमाण का विभाग है का ता ये तांत्रिक कहा प्रमाण है अतः चेष्टा एक प्रमाण है ऐसे तांत्रिक लोग मानते हैं अर्थात चेष्टा से ही होता है आज यहां तक ओम शंकर शंकर्य